द्वितीय द्वितय अथ भगवान्ेय कैलास जगाम तम गोवाच भो भगवन् भगवन्परह्रूहते सहोवाच महादेव देहो देवालय प्रोक्त सजीव कल शिव तजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भाव न एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए वहाँ जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा हे भगवन मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें महादेव जी ने कहा शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला जीव ही केवल शिव परमात्मा है अतः अज्ञान रूप निर्माल्य को अर्थात पुरानी बासी माला की तरह से छोड़ देना चाहिए तथा परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा समझकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए अभेदर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मन स्नान मनोमल त्याग शौच मंद्रिय निग्रह जीव तथा ब्रह्म एक है ऐसा मानना ही ज्ञान है और मन को विषयों से अलग रखना ही ध्यान है मन के मैल को छुड़ाना ही स्नान तथा इंद्रियों को वश में रखना ही पवित्रता है ब्रह्मा प्रभेदैक्ष आचरे देहरक्षणे दसे दे कांति को भूत् चैकांतेजि इतव धी मांस धीमान सव मुक्तिमायात ब्रह्मरूपी अमृत का पान करना शरीर रक्षा के उद्देश्य से ही भिक्षा मांगना स्वयं अकेला रहकर एकांत में निवास करना इस प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ज्ञानवान मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है जातम मृतम इनम देहम माता पितृमलात्मक सुख दुखा लया माता पिता के मल रूप, शुक्र श्रोणित से उत्पन्न जन्म मृत्यु वाले, सुख दुख के भंडार रूप एवं अपवित्र इस शरीर को स्पर्श करने के पश्चात स्नान किया जाता है धातु बद्धम महारोगम पाप मंदिर मध्रुवम विकाराकार विस्तीर्ण स्नानम विधीये सात धातुओं से निर्मित महारोग से युक्त पाप के घर की भांति सतत चलायमान अस्थिर विकारों से भरे हुए इस शरीर को स्पर्श करने के उपरांत स्नान आवश्यक करना चाहिए नवद्वार मलश्राव सदाकाले काले स्वभावज दुर्गंधम दुर्मलोपेत पृष्ठ स्नान आँख कान आदि नौ द्वारों से युक्त इस शरीर से तथा स्वाभाविक रीत से हर समय मल श्रवित होता निकलता रहता है तथा इस मल की दुर्गंध से यह शरीर हमेशा परिपूर्ण रहता है ऐसे इस दुर्गंध युक्त मलिन शरीर का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए मातृ सूतक संबंधम सूतके सहजायते मृतसूत स्नान माता के सूतक से संबंधित होने से मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म ले लेता है तथा मरण काल का सूतक भी इस देह के साथ ही लगा रहता है अतः शरीर का स्पर्श होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए अहम ममे ते विन्त्रेपगंधाधिमोचनम शुद्ध शौचम ये प्रोक्त मृज्जलाभ्याम दुख लौकिकम मलमूत्रादि दुर्गंध युक्त शरीर की शुद्धि तो मिट्टी एवं जल आदि से होती है लेकिन वह सब तो लौकिक शुद्धि है वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा का परित्याग करने से ही होती है चित्त शुद्धिकरम शौचं वासना त्रैनाशन ज्ञान वैराग्य मृत्तों क्षाच मुचते पवित्रता चित्त का शोधन करती है और वासनाओं को नष्ट करती है परंतु ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से प्रक्षालन के द्वारा जो पवित्रता होती है वही वास्तविक पवित्रता है अद्वैत भावनाभक्ष अभक्षम द्वैत भावना गुरु गुरुशास्त्रोक्त भाव न भिष्क्षुर्भक्ष अद्वैत की भावना ही वास्तव में सच्ची भिक्षा वृत्ति है एवं द्वैत की भावना ही अभक्ष वस्तु है भिक्षु को गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार भिक्षा मांगनी चाहिए विद्वांस देशज्य संयासान तत कारागार विनुक्त चोर बहूरत जिस तरह से चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर निवास करता है जैसे ही ज्ञानी पुरुष को सन्यास ग्रहण कर अपने देश से दूर निवास के लिए चले जाना चाहिए अहंकार सुत भ्रातरम मोह मंदिर आशा पत्नी ुक्त संशय अहंकार रूपी पुत्र का वित्त धन रूपी भाई का मोह रूपी घर का तथा आशा रूपी पत्नी का परित्याग कर देने वाला शीघ्र ही मुक्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मृता मृतोहती माता जातो जाय सु कथम संध्या मोह रूपी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई और ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया है इस कारण मरण और जन्म के दो सूतक लगे हुए हैं तो फिर संध्या बंदन आदि कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं हृदय रूप हृदय काशे चिदारित सदाती नास्तमेती न चोदेती कथम संध्या उपासमहे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य सदैव प्रकाशित रहता है और फिर व न तो अस्त होता है ना उदय ही तब फिर संध्या किस प्रकार कब करें एकमेवा द्वितीय यद गुरुवाक्य न निश्चित एक मृत्युक्तम न मठो न यहाँ पर सभी कुछ एक ही है दूसरा कुछ भी नहीं है ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्चय हो गया है यह भावना ही एकांत स्वरूप है मठ अथवा वन का मध्य भाग एकांत नहीं है मुक्ति संशयाविष्टचेतता न मुक्ति जन्म जन्मां तस्मात्मा अपन जो मनुष्य संशय रहित है वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तथा जिन लोगों को संशय है वे अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्त नहीं हो सकते इसलिए गुरु एवं शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए